अध्यात्म रामायण सुंदर कांड चतुर्स हते समुद्देश्य समुपस्थितः यदि यह दूत मारा गया तो जिनका वध करने के लिए आप उद्यत हुए हैं उन राम को यह समाचार कौन सुनाएगा अतो वध सम्यित वे सचिव गुरीज दृष्ट्वाचत ध्रुतम राग्रीवश तथो युद्धम भवित विभीषण वच श्रुवा रावण्येतद्रवीत अतः इस वानर के लिए वध के समान ही कोई और दंड निश्चय कीजिए जिसका चिन्ह लेकर यह वानर जाए और उसे देखकर सुग्रीव के सहित राम तुरंत ही आए और फिर उनसे आपका युद्ध हो विभीषण का कथन सुनकर रावण भी यो बोला वानराणाम भिलांगूले महामानो भवेत किल अतो वस्त्राद भी पुच्छम प्रयत्नतः तायत्नत भ्रामे विसर्जयत पश्यंतु सर्वे वानर वानरों को पूछ पर बड़ी ममता होती है अतः इसकी पूछ को वस्त्र से खूब लपेट दो और फिर उसमें आग लगाकर इसे नगर में चारों ओर घुमाकर छोड़ दो जिससे समस्त वानर ज्योत्पति इसकी वह दुर्दशा देखें तथेति तथेतिष्पट्टैश्च वस्त्रेरनक तैलागेवेशयासुर्लांगूल मारुते दृढ़ाग्रे किंच दीपयिवा थी सदृढ़ वृद्ध्वा धृत्वा तम बलिनोशुरा भ्रमयामासु चोरोय बातिन तुर्य घोपये घोपयंत ताड़यंतो मुहरमुहू तब राक्षसों ने बहुत अच्छा कहा हनुमान जी की पूछ सन के पट्टों से और तेल में भींगे हुए नाना प्रकार के चितड़ों से बड़ी दृढ़ता से लपेटी और पूछ के सिरे पर थोड़ी सी आग लगाकर कर उन्हें दृढ़तापूर्वक रस्सी से बांधकर कुछ बलवान राक्षस उन्हें मारते और बारम्बार तुरही बजाकर यह कहते हुए कि यह चोर है नगर में सब ओर घुमाने लगे हनुमता तत्सव किंचिच्च कृष्णा ग्वा तो पश्चिम द्वार समीपम त्र मूति सूक्ष्मो बभूव बंधेभ्यो निशित पुनरप्यसौ बभूवपर्वताकार तत्प्लू गोपुर हनुमान जी ने भी कुछ कौतुक करने की इच्छा से यह सब सहन कर लिया जिस समय वे पश्चिम द्वार पर पहुंचे उस समय तुरंत ही रूप उन बंधनों में से निकल गए और फिर पर्वताकार हो उछलकर द्वार के कंगूरे पर चढ़ गए तत्रि कम स्तंभाय हवाता क्षणात विचार्य कार्य शेषम प्रसाद तोरनाम से उन्होंने एक स्तंभ उखाड़ एक क्षण में ही उन समस्त राक्षकों को राक्ष, रक्षकों को मार डाला और फिर अपना शेष कार्य निश्चय कर उस प्रसाद के अग्रभाग से एक घर से दूसरे घर पर लांग मारते हुए अपनी जलती हुई लंबी पूछ से महल अटारी और बंदनवारादि से युक्त समस्त लंकापुरी में आग लगा दी हाथ आत पुत्र समंततः व्याप्ता क्रंदमा समन्त व्यापता प्रसाद शिखरे प्यारूढ़ा धेतिषित देवता युव दृश्यंत पतन के खिलाह विभीषण गृह तप्ता सर्व भस्मी कृतम पुरम उस समय हातात हापुत्र पुत्र हानात कहकर सब और फैली हुई महलों के ऊपर भी चढ़ी हुई तथा अग्नि में गिरती हुई समस्त दैत्य स्त्रियाँ देवताओं के समान मालूम होती थी इस प्रकार हनुमान जी ने विभीषण के घर को छोड़कर और सारा नगर भस्म कर सारगर भस्मकला तुत्फुल जलधौ हनुमारम लांगूल मंजयिवांत बभूवश वा प्रिय सखि्वाच्चाया प्राथि नल नरेपुच्छूवाद्यंत शीतल तदनंतर पवनात्मज हनुमान जी उछल समुद्र में कूद पड़े और अपनी पूछ बुझाकर स्वस्थ हो गए सीताजी की प्रार्थना से तथा वायु का प्रिय मित्र होने के कारण अग्नि ने हनुमान जी की पूछ नहीं जलाई उनके लिए वह अत्यंत शीतल हो गया जन नाम स्मरण थूत समस्त पापा तापत्रया नलमपी तरंत सद्य तस्व किये विशिष्टदूत संतप्य कथमसौ प्रकृता नल जिनके नाम स्मरण से मनुष्य समस्त पापों से छूट कर तुरंत ही तापत्रय रूप अग्नि को पार कर जाते हैं उन्हें श्री रघुनाथ जी के विशिष्ट दूत को यह प्राकृत अग्नि भला किस प्रकार ताप पहुंचा सकता है इतिमद्द आध्यात्मरायणे उमा महेश्वर संवाद सुंदरकांडे चतुर्थ सर्ग